उष्ण के चित्ररथ नाम का पुत्र पैदा हुआ चित्ररथ राजा के सूचीद्रथ नाम का पुत्र पैदा हुआ सूचीद्रथ से सुशीर्ण नाम के महाबलशाली पुत्र पैदा हुए सुशीर्ण के सुतीर्थ नाम के पुत्र पैदा होंगे सुतीर्थ के रूच नाम का पुत्र पैदा होगा रूच के त्रिचक्ष नाम का पुत्र पैदा होगा त्रिचक्ष के सुखीबल नाम का पुत्र पैदा होगा सुखीबल के परिलुप्त नाम का राजा होगा, परिलुप्त के सुने नाम का राजा पैदा होगा, सुने के मेधावी नामक पुत्र पैदा होगा, मेधावी के दंडपाणी नाम के पुत्र पैदा होंगे, दंडपाणी के नीरामित्र नाम का पुत्र पैदा होगा, नीरामित्र राजा के शेमक नाम का पुत्र पैदा होगा, शेमक के इत्यादि 25 राजा पूर्व वंश में पैदा होंगे प्राचीन कथाओं के जानने वाले विद्वान इस वंश के विषय में एक श्लोक लिखते हैं जिसकी व्याख्या इस प्रकार है जिस वंश में ब्राह्मण और क्षेत्री वंश के मनुष्य पैदा होते हैं तथा जो वंश के देवता और ऋषि आदर करते हैं आदर करते थे वह पूर्व वंश कलयुग में शेमक राजा के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पौरव वंश का वर्णन सुनाया है, अब मैं इश्वांकु वंश के राजाओं का वर्णन करूंगा। इस वंश के राजा भद्रत के भ्रतक्षे नाम का पुत्र पैदा होगा, भ्रतक्षे के शै नाम का पुत्र उत्पन्न होगा, शै के वत्सभिहु नाम का पुत्र होगा। वचसभु के प्रतिभु नाम का पुत्र उत्पन्न होगा, प्रतिभु के दिवाकर नाम का पुत्र उत्पन्न होगा, राजा दिवाकर आयुध्या नगरी का राजा होगा, दिवाकर के सैदेव नाम का राजा होगा, सैदेव के वृहदशव नाम का पुत्र होगा, वृहदशव के भानुरथ का नाम पुत्र होगा, भानुरथ के प्रतिताशव नाम का पुत्र होगा, प्रतिताशव के सुप्रति� सुप्रतीत के सहदेव नाम का पुत्र होगा, सहदेव के सुन्छत्र नाम का पुत्र होगा, सुन्छत्र के परम तपस्वी किन्नर नाम का पुत्र पैदा होगा, किन्नर के अंतरिक्ष नाम का परम प्रताप राजा होगा, वह अपने समय का महान राजा होगा, अंतरिक्ष के सुपर्ण नाम का पुत्र होगा, सुपर्ण के अनित्रजीत नाम का पुत्र होगा। अमित्रजीत के भरतद्वाज के धर्मी नाम का बेटा होगा, धर्मी के कृतंजय नाम का बेटा होगा, कृतंजय के व्रत नाम का बेटा होगा, व्रत के रलंजय नाम का बेटा होगा, रलंजय के संजय नाम का परम राजा होगा, संजय के शाक्य और शाक्य के शुद्धोदन नाम का बेटा होगा। शाक्य वंश में शुद्धदन के राहुल नाम का बेटा होगा, राहुल के प्रसेनजीत नाम का राजा होगा, प्रसेनजीत के शुद्र नाम का राजा होगा, शुद्र के शुलिक नाम का राजा होगा, और सुलिक के सुरथ नाम का बेटा होगा, सुरथ के सुमित्र नाम का बेटा होगा, वही इस वंश का अंतिम राजा होगा, कलयुग में इश्वांकुवंश के ये इतने ह वृहद्वल के वंश में कलियुग में कितने ही राजा होंगे ये सभी शूरवीर धर्मात्मा और जितेंद्रिय होंगे इस इश्वर कुब्बन्श के विषय में विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है इश्वर कुब्बन्श के राजाओं की परंपरा राजा सुमित्र तक ही चलेगी कलियुग में सुमित्र राजा के बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा मैंने आपको मनु ईलाके वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन सुनाया है अब मैं मगध देश के बृहद्रथ राजा के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के विषय में बताऊंगा उस विख्यात महाभारत में राजा सहदेव मृत्यु को प्राप्त हुए उनके बाद उनका लड़का सोम आदि का राजा था उसने 58 वर्ष तक राज्य उसके बेटा श्रुति श्रवा ने 64 वर्ष तक राज्य किया इसके बेटा आयुतायु ने 26 वर्ष तक राज्य किया इसके बाद आयुतायु के बेटा निरामित्र ने भी 100 वर्ष तक राज्य किया इस समय उस वंश में सेनाजित राजा राज्य कर रहा है सुक्रत ने 56 वर्ष तक राज्य किया व्रतकर्मा ने तेहिस वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया सेनाजीत के बेटा शृर्तंजे ने चालीस वर्ष तक राज्य किया महाबल नाम के महान प्रतापी राजा ने अठावन वर्ष तक राज्य किया शूचि नाम के राजा ने पैंतीस वर्ष तक राज्य किया शेम नाम के राजा ने अठावन वर्ष तक राज्य किया भूवत नाम के महान बलशाली राजा न 64 वर्ष तक राज्य किया धर्मक्षेत्र राजा ने पांच वर्ष तक राज्य किया इसके बाद नरपति राजा 58 वर्ष तक राज्य करेगा राजा सुव्रत 38 वर्ष तक राज्य करेगा इसके बाद इसका बेटा राजा धर्णसेन ने 58 वर्ष तक राज्य किया इसके बाद राजा सुमती ने 33 वर्ष तक राज्य किया Siculo nama ke raja nene 22 tahun tak raja kia, iskibad raja Sunetron nene 40 tahun tak raja kia, Satgijit raja nene 31 tahun tak raja kia, iskibad Virgijit raja nene 33 tahun tak raja kia, iskibad Arinje nama ke raja nene 25 tahun tak raja kia, Vehdrath ke bad, ye 22 raja prthvi par raja kerenge iaitu seba ka shahsan kaal, erek hajara berstak rahi ga. Bhradratr Buns ke rajao ke raja kaal ke baad, Vitihotr Buns ke rajao ka raja, iske visakhyuk naam ka raja, pachas berstak raja karayaga. Ajak naam ka raja, ikatis berstak raja karayaga, iska putr, viritu vardhan, bish berstak raja karayaga. प्रधोत के ऊपरी पांच वंश के राजा इस तरह 148 वर्ष तक राज्य करेंगे इसके बाद उन सब को नष्ट करके शिशुनाग का राजा गिरिव्रज का राजा होगा इसके पुत्र वाराणसी में राज्य करेंगे शिशुनाग का राजा 40 वर्षों तक राज्य करेगा उसका पुत्र शकवर्ण 36 वर्ष तक राज्य करेगा इसके बाद शम 20 वर्ष तक राज्य करेगा फिर अजात शत्रु 25 वर्षों तक राज्य करेगा इसके बाद छत्रोजा जो 40 वर्ष तक राज्य करेगा राजा विविसार 28 वर्ष तक राज्य करेगा दर्शक नाम का 25 वर्ष तक राज्य करेगा इसके बाद उदई उदई नाम 33 वर्ष तक राज्य करेगा Raja Udai Prathwipar Kusum Naam se Prasidhoga Iskebad Nidhi Vardhan Naam ka Raja 42 Vars tak Raja karayega Phir Mahanandhi Raja 43 Vars tak Raja karayega Yeh Upuri 10 Raja Shishunak ke Buns meh Uthpan hongi Yeh Sab 362 Vars tak Raja karayega शिशुनाथ के वंश में राजाओं के राज्यकाल में अनन्य क्षत्रिय जाति के राजा भी होंगे जिनमें इश्वंग कुवंश के 24 पांचाल वंश के 25 काल वंश के 24 हेरिया वंश के 24 कील गदेश्य वंश के 32 शक वंश के 25 कुरुदेश्य 36 मिथिला देश के 28 शुर्शेन के 23 वितिहोत्र के जो बताए जाते हैं इन सब का शासनकाल एक ही समय में होगा सभी छेत्रिवंस के राजाओं के बाद मापक्ष में शुद्रयोनी में उत्पन्न कन्या कन्या से मापक्ष नाम का एक पुत्र होगा उसी के राज्यकाल में सभी लोग शुद्रयोनी में उत्पन्न होंगे वह महापक्षी अपने समय का एक छत्र राजा होगा। वह राजा 28 वर्ष तक राज्य करेगा। वह महापदम समस्त छत्रील छत्रील राजाओं के गर्भ को दूर करेगा। उसके एक हजार पुत्र पैदा होंगे। इन एक हजार पुत्रों में 12 पुत्र राजा होंगे। वे सब 8 अरबों तक राज्य करेंगे।